एक भारतीय ने अब्दुल बहा से कहा मेरे जीवन का उद्देश्य यह है कि जहां तक संभव हो मैं श्रीकृष्ण का संदेश संसार को दूं। अब्दुल बहा ने कहा श्रीकृष्ण का संदेश प्रेम का संदेश है प्रभु के सभी अवतार प्रेम का संदेश लाए हैं किसी ने कभी यह सोचा भी नहीं कि युद्ध और घृणा अच्छे हैं सभी यह कहने में एकमत है कि प्रेम और दया ही उत्तम है प्रेम अपने वास्तविकता कर्मों में प्रकट करता है केवल शब्दों में नहीं केवल शब्दों का कोई प्रभाव नहीं होता प्रेम द्वारा अपनी शक्ति को प्रत्यक्ष करने के लिए किसी उद्देश्य किसी साधन या किसी अभिप्राय का होना अनिवार्य है प्रेम के नियम की अभिव्यक्ति के कई साधन हैं, परिवार के प्रति प्रेम देश के लिए प्रेम राजनैतिक उत्साह और सेवा में हितों की समानता के प्रति प्रेम ये सभी प्रेम की शक्ति का दर्शाने के तौर तरीके हैं इन साधनों के बिना प्रेम अनदेखा अनसुना और अछूता होगा बिल्कुल अव्यक्त और अप्रत्यक्ष जल कई प्रकार से अपनी शक्ति दिखाता है प्यास को बुझाकर बीज को उगाकर आदि कोयला अपने एक नियम की अभिव्यक्ति गैस के प्रकाश में करता है जबकि विद्युत की एक शक्ति बिजली के प्रकाश में दिखाई देती है यदि न गैस होती और न बिजली होती तो संसार की रातें अंधकारपूर्ण होती आता प्रेम की प्रत्यक्षता के लिए किसी साधन किसी अभिप्राय किसी लक्ष्य और अभिव्यक्ति के साधन का होना अनिवार्य है मानवता के पुत्रों में प्रेम के प्रसार हेतु हमें अवश्य ही एक रास्ता ढूंढ निकालना चाहिए प्रेम असीम अनंत और बंधन मुक्त होता है भौतिक वस्तुएं सीमित संकुचित और परिमित होती है सीमित साधनों द्वारा आप अनंत प्रेम की भली भांति अभिव्यक्ति नहीं कर सकते संपूर्ण प्रेम को एक निःस्वार्थ साधन की आवश्यकता होती है जो इस प्रकार के बंधनों से मुक्त हो परिवार प्रेम सीमित होता है खून के रिश्ते का बंधन ही सबसे मजबूत बंधन नहीं होता प्राय एक ही परिवार के सदस्य आपस में असहमत होते हैं यहां तक कि वे एक दूसरे से घृणा करते हैं देश प्रेम परिमित है किसी का अपने देश के प्रति प्रेम यदि अन्य सबके प्रति घृणा का कारण हो तो वह संपूर्ण प्रेम नहीं एक देश के वासी भी आपसी झगड़ों से मुक्त नहीं होते जाति के प्रति प्रेम सीमित होता है यहाँ पर कुछ एकरूपता है परन्तु वह पर्याप्त नहीं प्रेम अवश्य ही सभी सीमाओं से मुक्त हो स्वयं अपनी जाति के प्रति प्रेम का अर्थ अन्य सभी से घृणा हो सकता है और प्रायः एक ही जाति के लोग भी एक दूसरे को पसंद नहीं करते राजनैतिक प्रेम भी एक दल के प्रति दूसरे दल की घृणा से बुरी तरह जगड़ा हुआ है यह प्रेम अति संकुचित और अनिश्चित है इसी प्रकार सेवा में हित की साझेदारी का प्रेम अस्थित होता है प्रायः प्रतिस्पर्धाएं उत्पन्न हो जाती है जो ईर्ष्या का कारण बनती है और अंततः प्रेम का स्थान घृणा ले लेती है कुछ वर्ष पूर्व तुर्की और इटली में मैत्रीपूर्ण राजनैतिक समझौता था अब वे आपस में युद्ध कर रहे हैं प्रेम के ये सभी बंधन अधूरे हैं यह प्रत्यक्ष है कि सार्वभौम प्रेम की पर्याप्त अभिव्यक्ति के लिए सीमित भौतिक बंधन अपर्याप्त है मानवता के प्रति महान स्वार्थरहित प्रेम किसी भी अधूरे तथा अर्धस्वार्थी बंधन से बंधा हुआ नहीं होता यह केवल यही एक एकसा संपूर्ण प्रेम है जो सारी मानव जाति के लिए संभव है और जो केवल दिव्य आत्मा की शक्ति के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है कोई भी सांसारिक शक्ति सार्वलौकिक प्रेम की प्राप्ति नहीं कर शक्ति प्रेम की इस दिव्य शक्ति में सब एक हो जाए सत्य के सूर्य के प्रकाश में सभी विकास करने में प्रयत्नशील हो और इस देदीप्यमान प्रेम को सभी लोगों पर प्रतिबिंबित करते हुए उनके हृदय आपस में इतने जुड़ जाएं कि वे सदा सर्वदा असीम प्रेम की कांति में जीवन यापन करें